सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो मूर्ति गुरात्मे दक्षिणा मूर्ते नमः ओ शांति शांति शांति अथर्ववेदिया अथरोनोपनिषद इसमें बौद्ध लोग कहते हैं सुसुप्त समय में ज्ञान नहीं रहता है सिद्धांति कहते हैं सुसुप्ति में ज्ञान नहीं रहता है यह आपको कैसे निश्चय होता है कि ज्ञा का अभाव होने से ज्ञान का अभाव ऐसे आप अनुमान करते हैं अथवा ज्ञेय और ज्ञान एक ही है ज्ञय नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा दो विकल्प क्या प्रथम है अगर कहा जाएगा कि ज्ञय का अभाव होने से ज्ञाना भाव का कल्पना करेंगे तभी ज्ञया भाव उसका ज्ञान होगा अथवा नहीं होगा क्योंकि भाव हो गया कल्प और ज्ञाना भाव हो जाएगा कल्प्य कल्पित अगर गेय्या भाव जिसको आधार करके आप कल्पना करेंगे और उसी का ही ज्ञान नहीं हो रहा है जैसे पर्वत में धूमों का ज्ञान नहीं है तब तो बनी का अनुमान नहीं किया जा सकता है अगर आप गेय्या भाव का ज्ञान मान लिए तब तो ज्ञान हुआ फिर ज्ञान भाव कैसे होगा <laughs> दूसरा हो गया गेय्या भाव का ज्ञान नहीं हो रहा है धूमों का ज्ञान नहीं हो रहा है और बनी का अनुमान नहीं हो पाएगा इसलिए गेया भाव से ज्ञाना भाव का अनुमान आप नहीं कर पाएंगे दूसरा पक्ष हो गया कि गेया भाव गेय और ज्ञान ये एक ही है एक ही होने से अगर गेय नहीं रहेगा फिर ज्ञान भी नहीं रहेगा एक से अभाव है इस तरह से तो ठीक है अगर ज्ञय ज्ञान को एक ही कहेंगे सुसुप्ति में ज्ञय क्या होता है किस चीज को जानता है उनका मतलब है गेय अभाव को कोई ज्ञेय नहीं रहे अभाव को जानेगा तो अगर आप कहेंगे कि ज्ञेय और ज्ञान एक होगा सुसुप्त में ज्ञेय हो गया अभाव अर्थात तो अभाव और ज्ञान एक ही हो जाएंगे और बौद्धों का मत में अभाव ये नित्य है बुद्धिबोध्यम त्रयाधन्य संस्कृतम क्षणिकम च तत्त ऐसा कहा गया तो त्रयाधन्यम क्षणिकम ये तीन जो हो गए तीन में क्या क्या था प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध आकाश आकाश भी आवरण का अभाव इसलिए ये भी अभाव है ये तीन अभाव ये नित्य हो गए और आप कहेंगे कि ज्ञेय और ज्ञान एक है और ज्ञेय हो गया अभाव अभाव हो गया नित्य अभिज्ञान के साथ एक होगा तो ज्ञान तो नित्य हो गया फिर अभाव कैसे होगा सिद्धांत इसका निराकरण किया आगे फिर बौद्धो कहते हैं भाव ज्ञय अज्ञय दो हो सकता है भाव भी हो सकता है अभाव कभी ज्ञय हो सकता है हो सकता है ज्ञय अगर भाव है ज्ञान के साथ समान होगा ज्ञय अगर अभाव है ज्ञान के साथ समान नहीं होगा ठीक है सुसुप्ति में ज्ञय भाव है ना <बा़> है? अभाव है अभाव है तभी अभाव ज्ञान के साथ एक नहीं है अब फिर आप कैसे कहेंगे कि ज्ञय और ज्ञान एक ही हुए आप तो कहते हैं कि ज्ञय या जब अभाव हुआ ज्ञान के साथ समान हुआ ही नहीं फिर ज्ञय या ज्ञान समान है ज्ञय या नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहेगा ये आप नहीं कह पाएंगे आप तो अलग कर दिए दोनों को और दूसरा बात सिद्धांति कहताइए तो एक प्रकार की सिद्धांति उसका निराकरण कर दिया क्योंकि आप ज्ञय या ज्ञान को अलग कह दिए अगर कहेंगे कि जो भाव ज्ञेय होता है वो ज्ञान के साथ समान होता है और जो अभाव ज्ञेय होता है वो ज्ञान के साथ समान नहीं होगा इसमें क्या नियमक है अगर ज्ञान के साथ समान होना है ज्ञेय तो ज्ञेय चाहे भाव हो अभाव हो दोनों बराबर होना चाहिए इसलिए आपका ये तर्क ठीक नहीं है कि अभाव ज्ञेय ज्ञान से भिन्न हो जाएगा मतलब तो ज्ञान अभाव से भिन्न हो जाएगा ये बात ठीक नहीं है सिद्धांत इस प्रकार के निराकरण करने के बाद अभी निरुद्ध गति का बौद्ध अभी कहता है ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त तो हो जाएगा किंतु ज्ञान ज्ञेय से व्यतिरिक्त तो नहीं होगा ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है किंतु ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं होगा अर्थात ज्ञेय है तो ज्ञान को रहना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान भिन्न नहीं होगा तो <coughs> ज्ञान अगर ज्ञयो से भिन्न नहीं होगा अगर ज्ञयो नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान भी नहीं रहेगा इस प्रकार की टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में तथा तो च्ञेभाव ज्ञाना भाव सिद्धि निरुद्ध गति कह संकते निरुद्ध गति कह कह बौद्ध समास कैसे कहेंगे गतिर्श तो अभी बौद्ध शंका करता है इस प्रकार की मानेंगे भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति ग्यान का अंतिम में ज्ञेयम् ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम इति चेत ये निरुद्धोग का भी वाक्य हो गया सिद्धांत इसका उत्तर देता है टीका में ज्ञान ग्यान ज्ञेय अव्यतिरेके ज्ञान अगर ज्ञेय से भिन्न नहीं होगा तो ज्ञेय तद् अव्यतिरेक अवश्यम भावात्बारा पंक्ति देखिए ज्ञान ज्ञेय अव्यतिरेक होने से ज्ञेय तद् अव्यतिरेक तदपद से ज्ञान तो ज्ञेय भी ज्ञान अव्यतिरेक होगा तो क्यों? अन्यथा उभयोर अत्यंत भेद अवसर हिमाचल से विंध्य भिन्न हुआ तो विंध्य से हिमाचल भिन्न होना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कह पाएंगे कि ये इससे भिन्न है किंतु तो ये इससे अभिन्न है बौद्ध कहेगा आप लोग कहते हैं कि घट मिट्टी से भिन्न नहीं है किंतु तो मिट्टी घट से भिन्न है तो वो कह देगा तो वेदांति कहता है कि जहाँ इस प्रकार के हम लोग भेदा भेद कहते हैं वहाँ दोनों ही वास्तव नहीं होते हैं एक वास्तव होता है एक प्रातिभाषी होता है वास्तव अर्थात यहाँ व्यावहारिक घट मिट्टी घट से भिन्न है कह देते हैं और घट किंतु मिट्टी से भिन्न नहीं होता है इस प्रकार कहते हैं अर्थात तो घट तो मिट्टी से अभिन्न है कह दिया गया अभिन्न है तो फिर ये भिन्न कैसे कहा जाता है कहते हैं ये दोनों में भेद भी है अभेद भी है ये भेद कैसा है कहते हैं भेद प्रातिभाषिक वास्तविक अभिन्न है अर्थात तो घट मिट्टी से भिन्न है ही नहीं तो छांद छांदो की श्रुति में है ना वाचारम्भम विकारो नामध्येयम मृत्का इत्यवस्यम तो ये घट और मिट्टी में वास्तव भेद नहीं है किंतु भेद प्रातिभाषिक अर्थात तो व्यवहार के लिए नाम रूप को ले करके केवल भेद कहा जा रहा है इसलिए जहाँ वेदांतिक हम जहाँ भेदा भेद कहते हैं वहाँ दोनों समान सत्ता वाले नहीं है एक प्रतिभाषी का एक व्यावहारिका इस प्रकार लेकर के कहा जाता है और आप इस प्रकार नहीं मानते हैं आप तो कहेंगे नहीं ज्ञेय ज्ञान से भिन्न होगा किंतु तो ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं होगा तो इस प्रकार के नहीं हो पाएगा अत्यंत भेद है सैत भेदाभेदर्विरोधा अनुपत्तेरती दूषयती सिद्धांति कहते हैं कि भेदाभेद विरोधात् विरोधात् अर्थात विरुद्ध अधिकरण जो दोनों के बीच में भेद रहेगा वो दोनों के बीच में अभेद नहीं हो पाएगा इति दूषयती भाष्य में शब्द मात्रत्वाद् शब्दमात्र विशेषापत्ते आप जो कह दिए कि ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है ये खाली शब्द शब्दमात्र हैं। अर्थात ये अर्थानुपाती नहीं है अर्थ ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है शब्द मात्रत्व तो क्यों कह दिए कहते हैं विशेष अनुपपत्ते है ये दोनों में कोई विशेषो नहीं है तीन नंबर टिप्पणी शब्द मातृत्व हेतु विशेष अनुपत्य रीति विशेष नहीं है किसका किसका बीच में कहते हैं ज्ञा ज्ञान यो रीति तो ज्ञर ज्ञान ये उससे भिन्न होगा ये इससे अभिन्न हो जाएगा इस प्रकार की नहीं कह सकते हैं टीका में इदम् उपलक्षणम् यह जो कहा गया कि विशेष अनुपत्ति ज्ञान से अभाव अव्यतिरेकेण नित्यवादीक सियाद और और भी दोष कहता है सिद्धांति ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है आप कहते हैं तो ज्ञेय अगर अभाव हो जाएगा ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है तो ज्ञान भी अभाव के साथ समान हो जाएगा और अभाव नित्य है अनित्य है नित्य है तो ज्ञान से अभाव अव्यतिरेकेण अर्थात ज्ञेय भी अभाव बन रहा है अगर ज्ञेय अभाव होगा ज्ञान उससे अभिन्न हो जाएगा तो नित्यवादिक सद एव इत द्रष्टव्य ये भी और दोष आएगा भाष्य में ज्ञेय ज्ञानयोर और एकत्व चेद अभ्युपगम्यते ज्ञेय और ज्ञान ये दोनों का बीच में अगर एकत्व स्वीकार करेंगे तो तब क्या होगा ज्ञेय ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञय तो ज्ञान से भिन्न हो गया अर्थात तो ज्ञान रहे न रहे ज्ञय अपना रहेगा और ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम न आप कहते हैं कि ज्ञान किंतु ज्ञय से भिन्न नहीं होगा इतितु शब्दमात्रम ए तत्त ये खाली शब्द अर्थात तो अर्थ अनुपाति नहीं है जैसे बन् बन्ही अग्निव्यतिरिक्त हो अग्निर् न बन्ही व्यतिरिक्त इति तो बहुत कड़क दृष्टांत तो दिए हैं भाष्य कर बाबा अग्नि बन ही व्यतिरिक्त कोई शब्द प्रयोग किया और ब, ना बन अग्नि अग्निव्यतिरिक्त और अग्नि बन ही व्यति व्यतिरिक्त नहीं है यहाँ अर्थ में कोई व्यतिरेक नहीं है बन और अग्नि अर्थ में व्यतिरेक है नहीं है आप शब्दों में अतिरिक्क कह हाँ ये अ ग ने व हे तो अलग है ना तो इसलिए इसी प्रकार के हो गया शब्द मात्र में केवल भेद है इति यदवत अभ्युपगम्यते कोई ऐसा अगर मानेगा बन्हीं अग्नि से भिन्न है किंतु अग्नि बन्ही से भिन्न नहीं है इस प्रकार के कहना जो है आप वही कहते हैं कि ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है किंतु ज्ञान ज्ञय से भिन्न नहीं है इस प्रकार की बात टीका में यदि एक दोष परिहारा तस्या भी भेद एवं अंगिक्रियते क्रिय थे ज्ञान ज्या, ज्ञेय ज्ञान से भिन्न हुआ किंतु ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं हुआ ऐसा कहा था बौद्ध वेदांति उसके ऊपर दोष दिखा दिया अभी बौद्ध क्या कह देगा जो हम कहते थे कि ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है अब उसको भी भिन्न मान लेंगे ज्ञेय ज्ञान से भिन्न ज्ञान ज्ञेय से भिन्न वह भिन्न मान लिए ठीक है अगर मान लेंगे तो यदि एक दोष परिहाराय तस्यापि भेद अंगिक्रियते क्रिय अर्थात ज्ञान से ज्ञान भी ज्ञेय से भिन्न है अंगिक्रियते क्रिय अभी हो गया कि ज्ञान ज्ञेय से भिन्न है ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है ये दोनों परस्पर से भिन्न हो गए अभी आप कह पाएंगे क्या ज्ञा नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहेगा ज्ञान ज्ञेय से भिन्न है ज्ञेय ज्ञान से ज्ञान से भिन्न है ये दोनों परसों में मतलब अत्यंत भेद हो गया फिर आप कह पाएंगे क्या ज्ञे नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहेगा ये दोनों अत्यंत भिन्न है निराकांक्षी निराकांक्षा परस्पर में न सुषुप्त ज्ञान सिद्धिर इति उपसंग सिद्धांत अगर अत्यंत भिन्न हो जाएगा कहेंगे हिमालय नहीं रहेगा तो विंध्य भी नहीं रहेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं उपसंग्रति भाष्य में ज्ञय व्यतिरेके तू ज्ञान से व्यतिरेक ज्ञेय से भिन्न हो गया अगर ज्ञान तब ज्ञे अभाव ज्ञाना भाव असिद्ध हो जाएगा नहीं हो पाएगा ज्ञाभाव ज्ञाना भाव अनुपति सिद्ध क्योंकि ये दोनों समान नहीं हुए आगे टीका में सुसुप्ते सुषुप्ते ज्ञान से अदर्शनाव इति आद्य द्वितीयम संकट आद्य द्वितीयम ये देखे छेशी पृष्ठा में टीका में नीचे से चतुर्थ चतुपंक्ति ये द्वितीय विकल्प था वहाँ टीका में नीचे से पंचम पंक्ति में था सिद्धांत विकल्प आरम्भ किया किंग तदा अर्थात सुसुक्त ज्ञया भावे न ज्ञाना भाव साध्यते अनुमान न अर्थापत्या ज्ञाया भावे न ज्ञाना भाव साध्यते अथवा ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है ज्ञान नहीं है ज्ञान का अभाव प्रत्यक्ष होता है ये जो द्वितीय विकल्प था ज्ञान से अदर्शनात्के ऊपर आप जो संख्या जो भी चिन्ह जो कुछ किए हैं ये यहाँ आएगा आद्य द्वितीय संकते पाठ जहाँ चलता था तो इस पक्ष में अर्थात सुसुप्ति में ज्ञान का अनुभव ही नहीं हो रहा है इसलिए कह देंगे ज्ञान नहीं है भाषा में ज्ञाया भावे अदर्शनात् अभाव ज्ञान से इति चेत ज्ञया भाव ज्ञान से अदर्शनात् ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान दिखता ही नहीं होने से ज्ञान अभाव अभाव ज्ञान से इस ये पक्ष हुआ तो इस पक्ष में सुसुप्ति में ज्ञेय नहीं रहा नहीं रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है नहीं होने से कहते हैं ज्ञान भी नहीं है चेत शंका यहाँ तक तो आया टीका में आलय विज्ञान संततेर नित्यत्व नित्यों तोया तदापि तदभाव वक्त न शक्यत इतिहा सिद्धांत आपका जो विषय विज्ञान है वो सुसुप्ति में नहीं होता है किंतु आपका जो आलय विज्ञान वो लोग कहते हैं कि एक आलय विज्ञान अहम अहम अहम ये सर्वदा रहेगा सर्वदा अर्थात ये नित्य है और ये मोक्ष हो जाने के बाद भी ये रहेगा अहम अहम इस प्रकार रहेगा और उसमें आकार आएगा इसे विषय आ जाएंगे घनीभूत होने से उसको कहते हैं प्रभृति विज्ञान त तो यह प्रभृति विज्ञान ही विषय आकार होता रहेगा सर्वोदा सुसुप्ति में वो प्रभृति विज्ञान विषय आकार विज्ञान नहीं रहेगा किंतु तो आलोय विज्ञान रहेगा वो तो नित्य है वो मोक्षा अवस्था में भी रहेगा तभी तो सिद्धांति ये बात कहता है आलय विज्ञान संततेर आलय विज्ञान संतति अर्थात तो आलोय विज्ञान क्षणिक है ना नित्य मान लेते हैं क्षणिक वो आलोय विज्ञान क्षणिक है आलोय विज्ञान संतते नित्यत्व अंगीकार सिद्धांत कहता है कि आप आलय विज्ञान को उसका संतति को नित्य मानते हैं होने से त्वया तदापि तदभाव वक्त न शक्यते तदा सुसुप्त अभी तद अलय विज्ञान से अभाव वक्त न शक्य नहीं कह सकते हैं इतिहा में सिद्धांत है न सुसुप्ते सुषुप्ते ज्ञप्तिभ्युपगमान सुसुप्ति में आप लोग भी ज्ञप्ति अलय विज्ञान इसका स्वीकार करते हैं वैनाशिकभ्युपगम्यते ही सुषुप्ते ज्ञानास्थ वैनाशिक बौद्ध वो लोग स्वीकार करते हैं सुसुप्ति में भी ज्ञान का अस्तित्व सुसुप्ति में प्रवृत्ति विज्ञान का अस्तित्व ना आलय विज्ञान का अस्तित्व आलय विज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं टीका में अस्तित्व मिति अभिज्ञान अगर रहा तथाच ज्ञान से अभी सुसुप्ति में आलय विज्ञान रहा फिर ज्ञान से ऐसा कह सकते हैं नहीं कह पाएंगे तथा च्न से अदर्शनम सुसुप्ते तदंगीकारा तदंगीकारा तत्पे आल विज्ञान ज्ञान त्ञान अंगीकारा इसलिए सुसुप्ति में ज्ञानाभाव ज्ञाभाविद्ध नहीं हो सका नु ज्ञे अघटिका न्यन तनिूप्य ज्ञान से इति उच्यते मया अभी बौद्ध कहता है कि ज्ञेय नहीं रहा नहीं रहने से ज्ञेय निरुप्य जो ज्ञान वो ज्ञान अदर्शनम वो हम कह रहे हैं मैया और सुसुप्ते स्वस्य सुसुप्ते चव्ञेयवाद ज्ञानम अदर्शनम उपपद्यते अस्मं अभी बौद्ध कहता है कि सुसुप्ति में ज्ञेय रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे तो नहीं रहने से ज्ञेय निरूपित जो ज्ञान है तो ज्ञेय निरूपित ज्ञान ये आलय विज्ञान होगा ना प्रवृत्ति विज्ञान होगा प्रवृत्ति विज्ञान तो, तो निरूपय से ज्ञान से प्रवृति विज्ञान ये नहीं रहेगा दर्शनम अदर्शनम उच्यते ठीक है बौद्ध कहता है इति उच्यते मैया किंतु सुषुप्ति में आलय विज्ञान रहेगा रहने से कहते हैं स्वयं स्वज्ञेयवात् और उनका मत में ज्ञान स्वयं स्वयं को जानता है कर्तिकर्म को स्वीकार करते हैं स्वज्ञत्वात अभी स्वयं ज्ञान अपने को ही जान रहा है अपने से भिन्न और कोई ज्ञान को नहीं जान रहा है नहीं जानने से कहते हैं स्वयं एवं स्वज्ञत्वाद ज्ञान दर्शन स्वात सुषुप्ते स्वयं स्व्ञेयवाद ज्ञानदर्शन उपपद्यते अस्मतेमते तु हाँ, तो स्व्ञेयत्वंगीकारा हाँ ठीक है तो सुषुप्ति में आलय विज्ञान रहेगा और स्वस्व को जानेगा ज्ञानदर्शन उपपद्यते अर्थात ज्ञान का अनुभव ज्ञान दर्शन उपपद्यते अस्मन मते अस्मन मत बौद्ध मत सुसुप्ति में आलय विज्ञान रहेगा और वो आलय विज्ञान स्वयं स्वयं को जानेगा विचार आरंभ हुआ था कि सुसुप्ति में कोई ज्ञान का अनुभव नहीं होता है अभी वो बात गया तो सिद्धांत उसका निराकरण कर दिया तो अभी बौद्ध कहता है ठीक है सुसुप्ति में हमारा आलय विज्ञान रहता है किंतु वो स्वयं स्वयं को जानता है कोई दूसरा नहीं है अभी आपका मत में त्वन मते तो तु, त्वन मते सिद्धांति मत में स्व ज्ञेय तो अनंगीकारात् सिद्धांति ज्ञान स्वयं ज्ञान स्वयं को जानेगा इस प्रकार की सिद्धांति नहीं मानता है स्व ज्ञेय तो अनंगीकारात् और सुषुप्ते चन्य से अभावात अभी सुसुप्ति में तो कोई दूसरा नहीं है नहीं होने से निरूपक अभावात्त न ज्ञान दर्शन अस्तित्व उपपद्यते कोई जानने वाला कोई दूसरा ज्ञान और नहीं है निरूपक अभावत ज्ञान का निरूपक होता है घेय जैसे घट ज्ञान का निरूपक हो गया घट पट ज्ञान का निरूपक पट कोई निरूपक भी नहीं है और दूसरा कोई जानने वाला भी नहीं है निरूपक निरूपकर्था घेय निरूपक अभावत न ज्ञान दर्शन अस्तित्व उपपद्यते आप सिद्धांत का मत में सुसुप्ति में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाएगा अर्थात सुसुप्त में ज्ञान है क्योंकि वेदांति सुसुप्त में ज्ञान मानता है नहीं मानता है अंत है क्योंकि कहा अभी तक तो बौद्धों का निराकरण किया कोई तो बौद्ध कहता है कि आपका सुसुप्त में ज्ञान है इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे आप तो शो के द्वारा शो का ज्ञान होना ही तो नहीं मानते हैं और कोई निरूपक भी नहीं है कि ज्ञान को विषयाकार बनाए नहीं होने से और ज्ञान को छोड़ कर के कोई अन्य भी नहीं है कि जो ज्ञान को ग्रहण करे इतने सारे तर्क से अभी बौद्ध कह रहा है कि ज्ञान दर्शन अस्तित्वम न उपपद्यते न ज्ञान दर्शन अस्तित्वम उपपद्यते तो अगर सुसुप्ति में आपका कहते हैं ज्ञान है तो उसको प्रमाण करने का कोई उपाय आपके पास नहीं है उसका कोई अनुभव भी नहीं हो।, हो पाएगा आपका मत में इति संकते है तथापि उसका उत्तर देता है तथापि ना ये संकते संकत अर्थात बौद्ध पहले शंका करता है भाष्य में तेयत्म अभ्युपगम्य ज्ञान से शन चेत तर्थ सुसुप्ति में ज्ञेय अभ्युपगम्यते ज्ञान स्वेन एव है अर्थत आलय जो सुसुप्ति में रहता है वो शोक द्वारा शो जानता है वो लो मानते हैं कर्तकर्म तो ज्ञेय अभ्युपगम्यते शेत सिद्धांत चेत न नहीं हो पाएगा अर्थात स्व के द्वारा स्व को जानेगा का ये संभव नहीं हो पाएगा स्व के द्वारा स्व को जानेगा अर्थात तो, स्व ज्ञेय भी हुआ और स्व ज्ञाता कुटी में ज्ञान भी हुआ तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय ये सर्वदा दोनों भिन्न होना होगा सिद्धांत कहता है कि ये भेद अर्थात तो ज्ञेय ज्ञान का बीच में भेद हमने पहले सिद्ध कर दिया तो इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि स्वयं स्वयं को जानता है कोई ज्ञेय भी होता है और ज्ञान भी है ये संभव नहीं होगा टीका में अभावस्थले ज्ञान ज्ञेयोर भेद से साधी तत्वात अभाव, अभाव जहाँ ज्ञेय अभाव हो गया सुसुक्ति में ज्ञेय अभाव है ना अभाव है अभाव है तो अभाव स्थल में ज्ञान और ज्ञेय भेद ये पहले पूर्व पक्ष कहा था तो सिद्धांति उसको कह दिया अगर ये होगा तो दूसरा भी मानना पड़ेगा साधी तत्वात् तद दृष्टानते न अभी उसको दृष्टांत तो ले करके अगर अभाव ज्ञेय ज्ञान के साथ भिन्न हो गया तो भाव ज्ञेय भी ज्ञान के साथ भिन्न होगा तद दृष्टानतेन अर्थात अभाव ज्ञेय ज्ञान भिन्नम इस प्रकार इसको तो के इसको दृष्टांत दे करके सर्वत्र सर्वत्र भाव ज्ञेय में भी ज्ञान ज्ञेय और भेद साधनात ज्ञान और ज्ञेय ये सब परस्पर से भिन्न होंगे भेद साधनात न स्व्ञेयत्व ज्ञान ज्यान से ज्ञान ज्ञेय सर्वदा भिन्न होंगे तो भिन्न होने से ज्ञान सुज्ञेय हो जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि ज्ञेय और ज्ञान ये भिन्न होंगे भेद साधनात न स्वेयत्व ज्ञान से ज्ञान न स्वज्ञेय तुम षष्ठी हटा देंगे तो ज्ञानम स्वज्ञेय न न स्वज्ञेय इसलिए भेद मानना पड़ेगा सुसुप्ति में आप कह देंगे कि ये आलय विज्ञान स्वयं स्वयं को ग्रहण करेगा ये संभव नहीं है जान तीन नंबर टिप्पणी दिया है भेद साधना साधनात्ति भेद साधनाथ अच्छा नीचे से द्वितीय पंक्ति में टीका में था भेद साधना सर्वत्र ज्ञान ज्ञेय भेद साधना अदृष्टांत क्या दे दिया सुसुप्ति में अभाव जो ज्ञेय हुआ वो ज्ञान से भिन्न हुआ इसको दृष्टांत दिया टिप्पणी में कहते हैं सुसुप्त अपनी यज्ञेय भावात्मकम तज ज्ञानाद भेतुम अर्हति सुसुप्ति में जो ज्ञेय है भावात्मक सुसुप्ति में अभाव ज्ञेय था और वो ज्ञान से भिन्न है नहीं है भिन्न हुआ सिद्धांत ये भी कहते हैं सुसुप्ति में जो ज्ञेय है भावात्मक भी वेदांत मत में सुसुप्ति में कोई भाव पदार्थ ज्ञेय है क्या है अज्ञान त तो यज ज्ञेय भावात्मक मेरी तज ज्ञानाद भेद तुम अर्ति वो ज्ञान से भिन्न होना पड़ेगा क्यों कहते हैं ज्ञेयवात् जो ज्ञेय है वो ज्ञान से भिन्न होगा कैसे कहते हैं अभावत् अभाव में तो रहेगा रहेगा और साध्य ज्ञानाद भेद अभाव में ज्ञात भेद रहेगा कह दिया था तभी यत्र यत्र्ञेत्व तत्र तत्र ज्ञान भेद ये सिद्ध हुआ सुसुप्ति में कोई भावात्मक को भी पदार्थ है और वह ज्ञेय है होने से वो भी ज्ञान भिन्न होगा यज यज्ञ भावात्मकम सुसुप्ति में भी कोई भावात्मक को ज्ञेय रहे वो भी ज्ञान से भिन्न होना पड़ेगा ये क्यों देता है सिद्धांत जैसे बौद्ध लोग कहते हैं सुसुप्ति में आलय विज्ञान है और वहाँ ज्ञान भेद नहीं मानते हो सिद्धांति कहते हैं कि भेद मानना पड़ेगा तो सिद्धांति ये सुसुप्ति में भावात्मक ज्ञेय ये अज्ञान को दिखा करके कहेगा और बौद्ध मत में वो सुसुप्ति में आलय विज्ञान में ज्ञयो किसको कह रहे हैं शो को वही आलोय विज्ञान को आलोय विज्ञान ये भाव पदार्थ है नहीं है है तो अर्थात वेदांत कह रहा है कि आपका जो आल विज्ञान है वो भाव पदार्थ है इसलिए ज्ञान से भिन्न होना पड़ेगा ये सिद्धांत सिद्ध करता है किंतु दोनों में जब ये दृष्टान्त में और पक्ष में दोनों में सिद्ध करता है साध्य अलग अलग लेते हैं यज्ञेयम भावात्मकम सुसुप्तो सुसुप्ति में जो ज्ञे भावात्मक है वो ज्ञानात हेतु सुष्मे ज्ञेय भावात्मक अच्छा पक्ष अलग अलग करते हैं सुसुप्ति में जो भावात्मक ज्ञेय है वेदांत तो मत, मत में भावात्मक ज्ञेय हो गया अज्ञानम उनका मत में भावात्मक ज्ञेय हो गया आलोविज्ञान तो पक्ष को अलग अलग करते हैं ये महाविद्या अनुमान एक प्रकार के आधा महाविद्या पूर्ण महाविद्या नहीं है साध्य अलग अलग करते हैं मतलब ये पक्ष अलग अलग अर्थात तो, अगर सिद्धांति कहता है कि सुसुप्ति में यज्ञेय भावात्मकम अभी बौद्ध कहेगा कि आपका मत में पक्ष किसको बनाएंगे आपका मत में तो सुसुप्ति में कोई भाव पदार्थ नहीं है तो वेदांती कहेगा अज्ञान है हमारा मत में इसलिए अर्थात पक्ष का अभाव आश्रय सिद्धि ये दो सौ वैदांतिक है हमारे मत में आश्रय सिद्धि दो नहीं है अर्थात तो सुसुप्ति में भी कोई भाव पदार्थ ज्ञेय है अज्ञान है और बौद्ध लोग तो ये अज्ञान को नहीं मानेंगे इसलिए कहते हैं आपका मत में आप जो कहते हैं अलग विज्ञान सुसुप्ति में है वो ज्ञान से भिन्न होना पड़ेगा वो ज्ञेय है तो भिन्न होना पड़ेगा अच्छा अर्थात वेदांत मत में पक्ष्या सिद्धि दोष न हो इसलिए वेदांतिक कहेगा कि भाव पदार्थ से हम अज्ञान को लेंगे अच्छा आगे भाष्य में सिद्धम ही अभावो विज्ञेय विषय से अभाव ज्ञेय व्यतिरिकता ज्ञेयोर अत्यंत ज्ञेयोर अन्य सिद्धम ही सिद्धांति कहता है कि सिद्धम हे यह तो सिद्ध कर दिया गया क्या सिद्ध कर दिया गया अभाव विज्ञेय विषय से ज्ञान से विज्ञेय विषय से ज्ञान से अभी सामनाधिकरण है ज्ञान अन्य पदार्थों हो गया अभाव विज्ञेय विषय हो गया ज्ञानम इसमें समास कैसे लेंगे ज्ञानों को कहेगा सुस्मती अवस्था का बात चल रहा है अभाव विज्ञेय विषय विषय ज्ञानम ऐसे होगा अभाव विज्ञेय आगे विषयो यश अभाव विज्ञेय विज्ञे विषय यश कस्य ज्ञान से हो ज्ञान हो गया अभाव विज्ञेय विषय तो ये अभी ये ज्ञान का विषय एक अभाव हुआ तो होने से कहते हैं कि अभाव ज्ञेय ज्ञेय व्यतिरेका तो ये जो ज्ञान से अवस्था में जो ज्ञान हुआ वो अभाव ज्ञेय से भिन्न है ऐसा बौद्ध स्वयं ही कहा था तो सिद्धांत ये भी कह रहा है कि अभाव ज्ञेय से व्यतिरिक व्यतिरिक है ज्ञान वो ज्ञेय से भिन्न है सुसुप्ति में सुसुप्ति में ज्ञेय अभाव है तो ये जो अभाव ज्ञेय हुआ उसे व्यतिरिक्त है ज्ञान व्यतिरक इसलिए ज्ञेय ज्ञान और अन्यत्म सुसुप्ति में ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों समान हो गए नहीं होगा क्योंकि सुसुप्ति में जो ज्ञेय है वो अभाव है अभाव है अभाव है, है और ज्ञेय अगर अभाव हो जाएगा तो ज्ञान के साथ समान नहीं होगा तो सिद्धांत यह कहता है कि सिद्धम ही टीका में अभाव अच्छा ये जो भाष्य में दिया गया ना अभाव विज्ञा विषय उसका विग्रह दे दें टीकाकर अच्छा हाँ जो भाष्य में कहा है, सिद्धम ही अभाव विषय अभाव विज्ञ विषय से ज्ञान से अभाव ज्ञेय व्यतिरेक व्यतिरेका ज्ञान अभाव ज्ञेय से भिन्न होगा ये सिद्धम सिद्धम सिद्धांतिक कह दिया था वाम पार्श्व में इसे विचार हो गया था बांग मात्र ज्ञान है और आप उसका अभाव कहेंगे तो ये खाली बांग मात्र है टीका में आ अंतिम पंक्ति में अभाव अभाव विज्ञेय विषय यस तस्य तो ओ त्ञान ओ ज्ञान भाव अभाव योगय तद्द्यतिरेका अवयोगेय ना तो विज्ञेय विषय जिस ज्ञान का ओ से अभाव रूपो योग जिस ज्ञान का विषय अभाव है उस ज्ञान का विषय क्या है अभाव है वही बात यहाँ कहा गया तो अभाव रूपो योग तद व्यतिरेका वो ज्ञान उस अभाव रूप ज्ञ से भिन्न होगा इत्यर्थः आगे अभावस्थले भेदे पी अभाव स्थल में अर्थात तो ज्ञय जहाँ अभाव है वहाँ ज्ञयो ज्ञान भिन्न मानते हैं अभिन्न मानते हैं वो बौद्ध लोग भी भिन्न मानते हैं अभाव स्थले भेदेपी कयो हो भेदेपी ज्ञान ज्ञर भेदेपी न सर्वत्र स्थल में तो भिन्न हो गया किंतु तो सर्वत्र नहीं है अभाव को छोड़कर करके और क्या रह जाएगा भाव अर्थात स्थल में ये भिन्न नहीं है इति क्य पहले कहा था सिद्धांत उसको कहा था इसमें क्या नियामक है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं इति इतिहास सिद्धांत कहता है कि न्याय से तुल्यवाद चाहे भाव हो चाहे अभाव हो आप कहेंगे ज्ञेय अगर अभाव है तो ज्ञान से भिन्न है ज्ञय अगर भाव है तो ज्ञान से भिन्न नहीं है इसमें आपका क्या नियम नियामक है न्याय तुल्यत्वात तुल्यवाद पांच नंबर टिप्पणी न्याय तुल्यत्वात अच्छा इससे पहले चार नंबर टिप्पणी अभावतम उपाधि अच्छा देखिए उससे पहले चार नंबर टिप्पणी दिया है उक्त अनुमाने अभावतम उपाधिर इति आशय संकते संकत पूर्व पक्षी चाहिए अच्छा, ठीक है फिर भी चलो इसको देखते हैं उक्त अनुमान है पूर्व पृष्ठा में जो एक अनुमान था टिप्पणी में उसमें पूर्व पक्ष कहता है कि अभावत्व उपाधि होगा अनुमान किया दिया गया था अनुमान सिद्धांति दिया था तभी पूर्व पक्ष कहता है कि सुषुप्त वी यज्ञ भावात्मकम् यहाँ तक हो गया पक्ष तज ज्ञान भेद अर्ति अर्थात साध्य हो गया ज्ञान भेद और हेतु क्या है ज्ञम दृष्टान्त तो किसको दिया अभावत् अभी पूर्व पक्ष उसमें उपाधि क्या दे रहे हैं अभावत्व देखिए उपाधि होने के लिए ये साध्य का व्यापक होना चाहिए और साधन का और व्यापक होना चाहिए देखिए साधन ए साध्य व्यापकत्व कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में देखिए साध्य हो गया ज्ञान भेद तो ये अभाव में ज्ञान भेद रहेगा पक्ष में आपको साध्य रखना है और पक्ष में अभाव में अभावत्व रहेगा रहेगा तो इसलिए ये साध्य का व्यापक हो गया जहाँ जहाँ ज्ञान भेद वहाँ वहाँ अभावत्व रहेगा क्योंकि अभाव में ही ज्ञान ज्ञेय भिन्न होता है तो जहाँ जहाँ ज्ञान भेद रहेगा वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ ज्ञानभेद अर्थात ज्ञयात ज्ञानभेद ऐसा नहीं कि एक ज्ञान से दूसरा ज्ञानभेद या नहीं तो जहाँ जहाँ ज्ञेय ज्ञान और भेद रहेगा वहाँ वहाँ वह तो रह जाएगा ठीक है साध्य का व्यापक हो गया और साधन का अव्यापक होना चाहिए जहाँ जहाँ तो रहेगा वहाँ ज्ञान भेद नहीं रहेगा साधन व्यापक कहाँ दिखाते हैं पक्ष में पक्ष में हो गया कि सुसुप्ति में जो भावात्मक पदार्थ है तो वहाँ ज्ञेयत्व तो रहता है उसको जानता है वो लोग कहेंगे कि आलोय विज्ञान को जानता है वैदांतिक अज्ञान को जानता है तो वहाँ तो रहा सुसुप्ति में जो भावात्मक ज्ञय उसमें ज्ञय तो रहेगा और अभावत्व नहीं रहेगा क्योंकि भावात्मक ज्ञ है अभावत्व तो नहीं रहा तो साधन तो रहा किंतु उपाधि नहीं रहा तो होने से उपाधि बनेगा नहीं बनेगा बन जाएगा साधन का अव्यापक हुआ इसको दिया था वहाँ चार नंबर आगे पृष्ठ में उक्त अनुमान अभावत्व उपाधिर इतिहाशयन संकते ये शंका कौन करता है पूर्व पक्षी किया हाँ पाँच नंबर टिप्पणी प्रथम पंक्ति में द्वितीय पंक्ति में टीका में दिया सिद्धांती कह रहा है न्याय से तुल्य तो आप जो अभावत्व को उपाधि दे दिए तो सिद्धांत कहता है कि टीका में ए टिप्पणी में ज्ञयत्व रूप इति यावत् ज्ञयत्व रूप हेतु ये भाव में रहेगा ना अभाव में रहेगा ज्ञयत्व कहाँ रहेगा भावों में रहेगा ज्ञेयत्व ना अभाव में रहेगा ज्ञेयत्व रहे रहे रहे दोनों में नहीं रहेगा रहेगा तो सिद्धांत कहता है कि आपका हेतु तो ऐ मतलब सिद्धांत कहता है कि हेतु भाव अभाव दोनों में रहेगा तो रहने से ज्ञेयत्व तो रूप हेतु तो रीतियावत इसलिए आप जो अभावत्व को उपाधि दे दिए ये पक्ष रूपत्वात जैसे कोई भी अनुमान में पक्ष तरत्व हुई उपाधि बन जाएगा ये पक्ष उपाधि थोड़ा दो मिनट और विचार कर लेंगे कोई भी अनुमान दीजिए पर्वत्व बनीमान धूमात् धूमावत्वात दुम कहते हैं ये हेतु है असद हेतु है तुए? इसमें उपाधि रहने रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए किंतु कोई भी कहेगा इसमें पक्ष उपाधि बनेगा पक्ष अर्थात पक्ष से भिन्न तो उसमें रहेगा पक्ष अभी देखिए आपका साध्य हो गया बन्नी तो साध्य व्यापक ये साध्य व्यापकत्व कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में दृष्टांत किसको कहते हैं वहाँ महानसम को आपको साध्य व्यापकत्व में कहना पड़ेगा यत्र यत्र साध्य बनी तत्र तत्र उपाधि किसको बना रहे हैं पक्षी तरत्व महानस में बनी है महानस पक्ष है क्या पक्ष तरह है तो उसमें पक्ष तरत्व रहेगा साध्य व्यापक हो गया और साधन का अव्यापक होना चाहिए साधन अव्यापकत्व कहाँ दिखाएंगे पक्ष में पक्ष में साधन धूम है और पक्ष में पक्ष इतरत्व रहेगा क्या पक्ष इतरत्व था पक्ष भिन्नत्वम तो पक्ष में पक्ष भिन्नत्वम नहीं रहेगा इसलिए पक्ष तरत्व उपाधि बन गया साध्य का व्यापक हुआ साधन का अव्यापक हो गया तो ये तो पक्ष तरत्व ये तो सभी अनुमान में आ जाएगा कहेंगे तो क्यों नहीं होगा उपाधि बन जाए तो उसमें क्या दोष होगा अनुमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा तो कोई भी अनुमान में उपाधि बन जाएगा तो सिद्धांत कह रहा है कि इसी प्रकार की ये जो अभावत्व में आप उपाधि दे दिए ये तो चाहे हेतु ज्ञय हो मतलब चाहे भाव हो अभाव हो ये सर्वत्र घटेगा अभी आपका पक्ष लगाए हैं आप सुशुप्ति अवस्था में जो भावात्मक पदार्थ रहता है और आप जो ये अभावत्व रूप को ये उपाधि कह देंगे ये पक्ष तरत्व जैसा अर्थात तो आप किसी को भी बनाए पक्ष ये सर्वत्र ये अभावत्व उपाधि बन जाएगा ये तो पक्ष जैसा हुआ इसलिए पक्ष तरत्व जैसा होने से ये उपाधि भवितुम न रहती न उपाधि भवितुम इति भाव टीका में न्याय से न तद अन्यथा कर तुम न्याय समान है इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि अभावस्थल में ज्ञान ज्ञ का भेद हो जाएगा और भावस्थल में ज्ञान ज्ञ का भेदन नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं न भाष्य में नहीं तत् सिद्धम तत् सिद्धम अर्थात तो अभावस्थल में ज्ञान ज्ञेय भेद होगा और भावस्थल में नहीं होगा ऐसा नहीं है मृतम इव उज्जीवयुतुम पुनर् अन्यथा करतुम शक्य थे वैनाशिक सतेरपी जो विचार होकर के एक बार निश्चय हो गया कि ज्ञान ज्ञेय तो सर्वदा भिन्न रहेंगे ही चाहे ज्ञेय भाव हो चाहे अभाव हो विचार हो गया फिर मृतम इव फिर उज्ज आप और कुछ अभी कर देंगे कहते हैं ये संभव नहीं है पुनर् अन्यथा कर तुम न शक्यते थे वैनाशिक सत्य मृतम इव एक नंबर टिप्पणी मृतम यथा न पुनर्उ्जीवितुम शक्यम जो मृत है उसका पुनर्जीवन नहीं करवा पाएंगे कहीं बाइबल में कहा है हमारा वो फिर जग गए थे कहते हैं ये नहीं है इस वेदांत तो है तो सत्य को मान करके चलिए तथा पुनर उज्ज न सक्यम तथा सकृत सिद्धम ज्ञान ज्ञेयर अन्यत्म न पुनर्न्यथा करतुम शक्यत इति अन्वया एक बार जो सिद्ध हो गया कि ज्ञान ज्ञेय भिन्न होंगे उसको पुनः अन्यथा नहीं कर सकते हैं अभावस्थल में भिन्न होगा अभावस्थल में अभिन्न होगा ऐसा आप नहीं कर सकते हैं टीका में ज्ञान से स्व्यतिरिक्त ज्ञेय तो नियम पक्षे अनावस्था वैनाशिक संकते वैनाशिक अभी वैदांतिको कहता है हम तो ज्ञान ज्ञेय को मतलब ज्ञान को स्व्ञेय कहते हैं और आप लोग कहते हैं कि ज्ञान मतलब स्व्ञेय कोई नहीं होता है सर्वदा इतर के द्वारा ज्ञेय होगा तो ज्ञान भी स्व्यतिरिक्त ज्ञेय था ज्ञान स्व व्यतिरिक्ते ज्ञेय होगा तो होने से ये नियम आपका मत में है होने से आप कहेंगे कि घटका का ज्ञान हुआ तो ठीक है ये जो ज्ञान हुआ ये भी स्व्यतिरिक्त तो के द्वारा ज्ञेय होगा क्योंकि घट किसके द्वारा ज्ञेय हुआ घट ज्ञान के द्वारा अभी जो ज्ञान हुआ वो भी स्व व्यतिरिक्त तो ज्ञय होगा तो ऐसे मानने से अनवस्था आ जाएगा तो बौद्ध कह रहे हैं कि अनवस्था वैनासीक संगते कहता है भाष्य में ज्ञान से ज्ञेय पूर्वपक्ष कह रहे हैं ज्ञान से जेयत्म ज्ञान भी जेय किंतु द्वारा न वेदातमत तो में अने के द्वारा होना पड़ेगा अन्य द्वारा वेदातमत में तो, तो एव इति से ज्ञेय ज्ञेत अन जेयत्व तदपि अन्य तदपि तत्पक्षे अति प्रसंग अति प्रसंग अर्थात अनावस्था हो जाएगा बौद्धमत में यह अनावस्था दोष आएगा नहीं।, नहीं आएगा तो स्व्ञय कह दिया चेत सिद्धांत कहता कि न टीका में ज्ञेय <coughs> से स्व्यतिरिक्त ज्ञेयनियम तो अंगीकारात्यम अंगीकारा ज्ञे से स्वव्यतिरिक्त ज्ञेयत्व अंगीकारात् जो ज्ञेय है घट वो स्व्यतिरिक्त घट ज्ञान के द्वारा ज्ञेय होगा ये नियम अंगीकारात् अस्मन मते च्ञान से ज्ञेयत्वन जो घटपट इत्यादि ज्ञेय है वो स्व व्यतिरिक्त ज्ञान के द्वारा ज्ञेय होंगे किंतु जो ज्ञान होता है वो ज्ञेय होता ही नहीं है और वेदांत मत में ज्ञान किसको कहते हैं साक्षी को, आत्मा वही वास्तव ज्ञान है और वृत्त ज्ञानपचारा वो गौण ज्ञान है वास्तव ज्ञान नहीं है इसलिए अस्मन मते च ज्ञान से ज्ञान से अर्थात साक्षिण तो ज्ञे तो अनीकारा और ये जो वृत्ति ज्ञान है ये ज्ञेय है? है तो ज्ञे तो अनीकारा न दोष इह भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अंतिम है चेत न आगे विराम है तद विभागो उपपत्ते सर्व तद्विभाग तद्भाग तद तयर्विभाग ज्ञान जेयत न तथ अच्छा चेत न तथ तीन नंबर टिप्पणी दिया हाँ कि चेत न तत् तदर्था अनावस्थात्मक अनिष्ट क्योंकि वैनाशिक कह दिया कि अनवस्था दोष आपका मत में होगा सिद्धांत कहता है वो अनावस्थ नहीं प्राप्त नहीं है कि विभाग उपपत्व अर्थात ज्ञान जेयर विभाग ये उपपत्ते ये निश्चय है टीका में सर्वजात विभाग असंकर ज्ञान ज्ञानमें न जेय ज्ञेम ज्ञेय न कदाचि ज्ञान रूपस्या उपपत्तिरितर्थ सर्व वस्तुजात से विभाग जितने वस्तु है सब मतलब इसमें विभाग है विभाग क्या है कि हैं दो कोटि असंकर विभाग अर्थात तो असंकर और शंकर अर्थात मिश्रण क्या दो कोटि है कि हैं ज्ञानम ज्ञानमेव है दृष्टा दृष्टा ही है कभी दृश्य नहीं बनेगा न ज्ञेय कभी ज्ञेय दृश्य नहीं हो जाएगा और ज्ञेय अभी दृश्य सर्वदा दृश्य ही रहेगा अभी द्रष्टा नहीं हो जाएगा न कजा कदाचित भी ज्ञान एवं रूपस से यह हो गया उपपत्तिर विभागः तस्य उपपत्ते उपपत्तेरि अन्यथा अगर इस प्रकार की नहीं मानेंगे है न अथवा अथवा उपपत्ते विभाग उपपत्तेरिचेद भाष्य में जो दिया ना द्वितीय पंक्ति का अंतिम जी ओहो ॐ ओ नो मित्र शो भगवईन्द्रो बृहस्पति शो नमो ब्रह्मे नमस्ते वायु प्रत्यक्ष ब्रह्मा से वा ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशं हृतमवादिशं सत्यमिशम त आदिभक्ता शांति शांति शांति, शांति om oh.